और ज्ञान में भी एक बचता है वह संसार लेकिन तुम्हारे लिए दो हैं क्योंकि न तुम अज्ञानी हो और न तुम ज्ञानी और यह बड़ी दुविधा की दशा है तुम मध्य में हो त्रसंकों की तरह चित्त है तुम्हारा तुम हो तो अज्ञानी लेकिन समझते खुद को ज्ञानी हो इन दो संसारों से तुम्हारी सारी ये संसार है इसके वह संसार है है वह और इसमें प्रवेश करें तो मन में अपराध लगता है कि दूसरे को भटक रहे हैं चूक रहे हैं उस तरफ जाएं तो यह संसार खोता हुआ मालूम पड़ता है तुम्हारी अवस्था धोबी के गधे की तरह है जो घर का न का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 कोई अस्तित्व नहीं वही सत्य है यह सब झूठ है तुम आत्मा हो शरीर आभास है तो महावीर बुद्ध शंकर रमन वे सब भी अद्वैतवादी तुम द्वैतवादी हो यह तुम्हारा तनाव है तुम्हारी मुसीबत यह है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 में ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा जो एक रात तारों का अध्ययन करता हुआ आकाश को देखता हुआ चल रहा था कि कुएं में गिर पड़ा आकाश पर लगी थी कुएं का पता ही नहीं चला चिल्लाया घबरा गया रास्ता वीरान था सिर्फ दूर किसी एक झोपड़े में एक बूढ़ी औरत थी कोई किसान की मांग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 तू मुझे बाहर निकाल ले तेरी जन्म कुंडली में मुफ्त ही देख दूंगा तेरा भविष्य में ऐसे ही बता दूंगा उस बूढ़ी स्त्री ने कहा जिसको सामने का कुएं नहीं दिखाई पड़ता उसको दूर के आकाश के तारे क्या समझना आते हो तो अपनी जन्म कुंडली और अपने ज्ञान को अपने पास रखो और जिसे ये भी नहीं दिखाई पड़ता कि वह कुएं में गिरने जा रहा है वो दूर का भविष्य कैसे देख पाएगा दूसरे का वो तुझे बाहर निकाल देती हूं लेकिन मुझे तेरे ज्योतिष से कुछ लेना देना नहीं हम सभी कुओं में गिर पड़ते हैं क्योंकि पैर कहीं जा रहे हैं आंखें कहीं देख रही हम जगह जगह टकराते हैं हमारी पूरी जिंदगी एक संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ भी मालूम नहीं पड़ती चले नहीं के टकराए उठे नहीं के गिरे कदम उठाए नहीं कि भटके और कहीं भी जाए कष्ट मालूम पड़ता है अगर संसार में जाए तो पीछे ज्ञानी लगती है कि चूक रहे इतनी देर में तो परमात्मा मिल जाता मंदिर में जाकर प्रार्थना कर ली होती ध्यान कर लिया होता ये संसार में क्या रखा है ज्ञानियों के शब्द याद आते हैं जब तुम संसार में जाते जब तुम संभोग में उतरते हो तब तुम्हें समाधि पकड़ती है तो तब तुम्हें ख्याल आता है कि कहां जीवन को खो रहा हूं शक्ति नष्ट कर रहा हूं परम अवसर मिला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 पृथ्वी शुरू होती है कहां आकाश समाप्त होता है रोज नई पृथ्वी बन रही हैं कोरे आकाश से निकलती है। रोज पृथ्वी खो जाती हैं कोरे आकाश में दीन हो जाती हिंदू इसको कहते हैं कि जब प्रलय होती तो सब आकाश हो जाता है प्रलय का अर्थ सिर्फ आकाश रह जाता है शून्य रह जाता सब पदार्थ खो जाता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 शून्य सुना नहीं जा सकता क्योंकि शून्य अपदार्थे जन्म के पहले तुम क्या थे मरने के बाद तुम कहां हो जन्म के पहले तुम अप्रकट थे छिपा है छोटे से बीज में पूरा वृक्ष एक वैज्ञानिक वनस्पति शास्त्री प्रयोग कर रहा था सभी का यह ख्याल है कि जब वृक्ष बड़ा होता है तो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 क्योंकि पानी अलग चट्टान अलग पानी से ऊपर उठी दिखती लेकिन कहां पत्थर की बर्फ की चट्टान अलग होती पानी से कहीं भी अलग नहीं होती प्रतिपल बर्फ पिघल रहा है और नदी बन रहा है और यह भी हो सकता है प्रतिपल नदी जम रही है और बर्फ बन रही है वो दोनों एक ही अस्तित्व के दो छोर है एक ठोस हो गया एक तरल बस ऐसी ही पृथ्वी और आकाश है पृथ्वी ठोस हो गई आकाश तरल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 कि तुम उसके लिए ट्रांसपेरेंट हो जाते हो पारदर्शी हो जाते हो। तुम्हें ही नहीं देखता तुम्हारे आर पार देखता है और तब सीमाएं फिर खो जाती हैं और असीम प्रकट हो जाता है